ओम सहनो भुनक्तु सह नवतु सो भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त शांति शांति शांति आज बोलिए हाँ जी तो ये ये दुष्ट भोजन भोजन है है तो, बोजना, बोजना दाते है। तो दो ही अर्थ कैसे निकलेंगे क्योंकि सातवी भक्तियाँ हैं तो सातवी भक्ति तो के अनुसार भी लिया जा सकता है तो दो ही अर्थ लिए यदि एक अर्थ लिया जाता दुष्टाया भोजन तो फिर उसको क्यों नहीं लिया गया अर्थात तो दुष्ट को भोजन लेना वो भी, भी। वो, वो भी वो भी अर्थ है कई अभी इसके समास में दुष्ट भोजने का समास करेंगे ना तो कई कई प्रकार के समास आएंगे तो अलग अलग अर्थ आएंगे दुष्टाय भोजने दुष्ट भोजने वो भी अर्थ हो सकता है, ना तो है इसमें दुष्टान भोजन पात्र नाम भोजन करने भोजन तो करेंगे तीन है। नहीं इन्होंने तीन अर्थ किया है और भी अर्थ अगर चाहे आप ले सकते उसमें कोई बात नहीं है तीन करो चार करो पांच करो छ करो तो विवक्षा के ऊपर निर्भर है ठीक है वो तो आप देखो आप कौन सा समास आपको लगता है वो समास लगाओ कौन सा कौन सी पंक्ति दुष्ट भोजन दुष्ट दुष्ट दुष्ट भोजन भोजन भोजन भोजन पदार्थ न विद्यते नास्ति। जैसा है है तो नहीं दुष्ट भोजन पदार्थ प्रदान है न तो उसमें किस आधार पे का दुष्टम भोजन जो दुष्ट भोजन है वो देने पर दुष्ट, तो दुष्ट दुष्ट, दुष्ट भोजन पदार्थ दुष्ट भोजन रूपी पदार्थ को प्रदान करने में हाँ ऐसा तो। भी हो सकता है दुष्ट भोजन दुष्ट पदार्थ प्रदान है ऐसा नहीं है आप समाज को तो कैसे भी लगाइएगा अगर आपका लगता है दुष्ट भोजन पदार्थ प्रधान है दुष्ट भोजन रूपी पदार्थ को देने में ठीक है दुष्ट भोजनम दुष्ट भोजन पदार्थ दुष्ट भोजनम दुष्ट भोजन पदार्थम तो भोजन का विशेषण है पदार्थ ऐसा कर लो उसमें कोई बात नहीं यह भोजन का ही पदार्थ विशेषण है दोनों में से कोई एक विशेषण बना सकते हैं। दूसरी पंक्ति में दुष्ट भोजन को खोल करके पात्रत्व दुष्ट भोक्तृष्टोजने दुष्ट दुष्ट दुष्ट को इन्होंने खोला है भोजन को इस तरह लेकर जो दूसरी व्यक्ति को भोजन भोजन भोजन ही करा रहा है, अच्छा भोजन कराने पर तो उसको भोजन तो उसको नहीं होगा, नहीं लेकिन कराएगा मिलेगा। वो भी अर्थ ले सकते हैं कई अर्थ ले सकते हैं। अभी उनका आ, क्या नाम है आचार्य आनंद प्रकाश जी का आ गया पुस्त, आ, उनकी पुस्तक आ गई है तो उन्होंने इसके कई समास दिए उसमें दुष्ट भोजने को उन्होंने तीन चार प्रकार के समास करके उन्होंने बताया है हा जी चार प्रकार के चार प्रकार के? और आ, चार प्रकार के समाज हा चारनाइए पांच प्रकार के बनिये छह प्रकार के वो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है ना विवक्षा है उसमें कोई बात नहीं है कोई विशेष यहाँ ऐसा नहीं है समाज से अगर आप दुष्ट भोजन दे रहे हैं किसी को भोजन ही गलत है तो दे रहे हैं उसमें भी आपको फल नहीं मिलेगा ठीक है ना और हिंसा से युक्त हिंसा करके आप लाए हो फिर आप दे रहे हो तो भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा हिंसा जन क्योंकि दुष्टमिति किम तो दुष्टम हिंसा एम का है ना सूत्रकार स्पष्ट जो हिंसा से लाया गया है वो भी दुष्ट है पदार्थ तो ठीक है आपका लेकिन हिंसा करके लाए हो। पकड़ में आ रहे हैं आपको यानी सूत्रकार ये कहना भी चाह रहे हैं कि भोजन तो आप मेवा दे रहे हो लेकिन वो हिंसा करके दे, दे रहे हो मेवा वो भी दुष्ट भोजन कहलाएगा और एक भोजन ही खराब है गलत भोजन है ना खाने योग्य है फिर वो आप दे रहे हो वो भी दुष्ट भोजन है और उस दुष्ट भोजन को देने वाला वो भी दुष्ट है और वो दुष्ट भोजन को खाने वाले वो भी दुष्ट है अब कितने अर्थ कर सकते है ना मुख्य बात है कि यहाँ पर आप हिंसा जन्य कोई भी कार्य करेंगे जिससे हानि हो रही है अहिंसा नहीं हो रही हिंसा हो रही है गलत भोजन से भी हिंसा हो रही है और भोजन तो सही है लेकिन आप हिंसा करके लाए उससे भी दूसरे को हिंसा होती है वो तो विवक्षा के आधार पर आप अर्थ ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें हम्म दुष्ट भोजन भोजन के पदार्थों को लेने पर आपको तो नहीं मिलता है। तो वाले को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा तो अभी जो यहाँ दुष्ट भोजन पदार्थ प्रधान वहाँ जो कह रहे थे धन का चोरी करके व्यक्ति लाया दस हजार रूपए उसमें रहा है एक लाख में से दस हजार तो उसको तो आपने बताया की पहले उसकी बाद में चर्चा करेंगे लिए। उसके लिए अगर आप बोलना चाहते देखिएगा एक व्यक्ति का आपको निर्धारण करेगा वो व्यक्ति दुष्ट है या सज्जन है ठीक है ना क्योंकि मैं पुनः मैं आर्य होकर के कोई एक गलत काम करता उससे मैं दुष्ट नहीं कहलाऊंगा याद रखना और मैं अनार्य होकर एक अच्छा काम करने के कारण से मैं आर्य नहीं कहलाऊंगा पकड़ में है आपको मतलब दुष्ट की और सज्जन की परिभाषा है ना एक आम तौर पर आदमी सज्जन हो करके भी वो कोई ना कोई ऐसा गलत काम करता है इतने मात्र से वो दुष्ट संजय में नहीं आएगा वो अनारी नहीं कहलाएगा ठीक है गलतियां तो मनुष्य है मनुष्य होने के नाते गलती भी कर रहा है कभी माता पिता अच्छा ही काम करते हैं लेकिन कभी झूठ बोल देते हैं इतने मात्र से वो दुष्ट थोड़ा कहलाएंगे दुष्ट का मतलब वो है जो जिसको संज्ञा दी है या अनार्य है वो सारे पाप पापकर्म ही करता है उसको दुष्ट कहते हैं सारे का मतलब अधिकांश पापी करता व्यक्ति तब उसको दुष्ट कहा जाता है जैसे कोई किसी को हम चोर कहते हैं उसका मतलब उसकी प्रवृत्ति चोर की है चोरी करना है उसकी प्रवृत्ति है उसकी पेशा बन गया चोरी करना उसी को चोर कहते हैं रामदयाल जी ने किसी के पेन को ले लिया किसी कारण से तो उनको चोर थोड़ा कहेंगे या मैंने किसी का कोई वस, किसी की वस्तु थोड़ी ले लिया मैंने किसी से मान लीजिएगा तो मैं चोर नहीं कहलाऊंगा ठीक है चोर जैसा काम किया हूं लेकिन उतने मकातर से मैं केवल चोर नहीं है शातिर जो चोर छो, होता है वैसा नहीं कहलाऊंगा ठीक है गलती कर लेता है व्यक्ति की बात ये तो ये है कि दुष्ट भोज़, भोज़, भोज़ वो मैं मानता हूँ आपकी बात को मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ पर यहाँ जब व्यक्ति किसी को दुष्ट कहते हैं मैं वो व्यक्ति की बात कर रहा हूँ दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति ठीक है न तो दुष्ट व्यक्ति भोजन भी दुष्ट हो सकता है और व्यक्ति भी दुष्ट हो सकता है हिंसा के कारण से दुष्ट दुष्ट बन जाएगा व्यक्ति और जो हिंसा करके जो चीज लाए वो भी दुष्ट कहला सकता है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कोई चोर चोर चोर है है वास्तविक जो वो ने चोरी करके उसमें से दान दिया आ? तो उसको मिलेगा उस नहीं मिलना चाहिए यहाँ के अनुसार क्योंकि हिंसा हिंसा सिद्धांत अनुसार क्या मैं वही तो कह रहा आप व्यापक दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो व्यक्ति को ये होगा कि वो व्यक्ति धार्मिक है अधार्मिक है अगर अधार्मिक है तो उसको नहीं मिलेगा पुण्य जो उसने दान का जो तो क्योंकि इंसान से इंसान युक्त तो होकर करके किया है तो उसको उसको पुण्य नहीं मिलेगा जो शास्त्र कहता है क्योंकि हम पाप और पुण्य का निर्धारण अपनी इच्छा से नहीं करेंगे अपनी मान्यता के अनुसार नहीं करेंगे ये याद रखना सबसे पहले इस बात को नहीं फिर तो वो पुण्यात्मा बनेगा नहीं बनेगा बाद वाला विषय है विषय यह है कि किसी को हम पापी कहते हैं या पुण्यात्मा कहते हैं या किसी को पाप कहते हैं पुण्य कहते हैं न्याय कहते हैं अधर्म कहते हैं किसी के आधार पर होगा ना शास्त्र के आधार पर ही तो हम निर्धारण करेंगे ना ये पाप और पुण्य है और जो शास्त्र जो कहता है उसके विरुद्ध होकर के फिर हम कैसे उसको उचित ठहराएंगे अगर मेरी मान्यता है कि वो चोर व्यक्ति चोरी करके फिर पैसा किसी को देता है तो उसको पुण्य मिलता है मिलना चाहिए अगर मैं ऐसी मान्यता बनाऊंगा तो मेरी मान्यता नहीं चलेगी वहां पर तो ये तो कहना चाह रहे ना दुष्टम हिंसायाम दुष्टम हिंसायम तो कहा जा रहा है ना मतलब दुष्ट क्या है हिंसा जन्य जो होगा वो दुष्ट है, तो दुष्ट है। तो अगर उस अगर उससे वैसे किसी यही तो, दुष्ट दुष्ट तो, तो, कह, तो कहना चाह रहे हैं इधर उधर मच जाइए ये जो लिखना चाहते है ना ये जो लिखना चाहते है उस पर आप ध्यान देना ये कहना चाह रहे हैं पहले पढ़ी है ना हिंसा हिंसा होने पर वो दुष्ट होता है और हिंसा करके वो भोजन दे रहा है दूसरे को फिर उसको पुण्य नहीं मिलेगा ये जो कहना चाहते हैं ऐसे ही है, जब भोजन दे रहा है तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा तो पैसा देगा तो भी पुण्य नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हिंसा करके लाया है पूरा पूरा नहीं मिलेगा, पूरा मिला देखिए, इधर पूरा और आधा और अधूरा ये नहीं लिख रहे हैं पूरा पूरा नहीं मिलेगा ये तो समझना पड़ेगा ये।, ये समझ ये तो समझ लो ना मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ तो क्योंकि आपको समझने के लिए कोई आधार तो लेना पड़ेगा ना आप अपनी मान्यता को मैं अपनी मान्यता को वहां लागू नहीं कर सकता ये तो हम मान रहे हैं ऐसा पर ये क्या कहना चाहते हैं इसका इसकी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा इसका एक ही प्रकार का अर्थ होता होगा जितने भी प्रकार के अर्थ होते होंगे तो कि किसको कहते हैं हिंसा जन्य है तो वो दुष्ट है। ठीक है ना अब वो हिंसा करके भोजन देता है तो भी पुण्य नहीं मिलेगा तो चोरी करके यानी हिंसा करके वो पैसा देता है तो भी पुण्य नहीं मिलना चाहिए उसको नहीं कहा ना कि दुष्ट चीज देने पर उसको पुण्य नहीं मिलता है इतना कहा है कि हिंसा नहीं नहीं केवल इतना कहने का को कोई अभिप्राय नहीं होता है केवल पहले सुनो पहले सुनिए वो प्रसंग को देखिए ना प्रसंग क्या कहना चाह रहा है प्रसंग ये कहना चाह रहा है अगर तुष्ट भोजन न विद्यते दुष्ट भोजन में वो पुण्य फल नहीं मिलता है दुष्टम किम भवती हिंसा दुष्टम भवती हिंसा के हिंसा से युक्त जो भोजन होता है वो दुष्ट कहलाता है और वो हिंसा से युक्त भोजन दो प्रकार का होता है मान लीजिएगा एक तो वास्तव में वो भोजन ही अभक्ष है ठीक है ये हो सकता भक्ष है लेकिन हिंसा जन्य है हिंसा से प्राप्त किया है किसी को मार करके आपने भोजन ले लिया है और लेकर के वो भोजन किसी को दे रहे हो भले ही वो अलग कर्म है मैं माना नहीं कर रहा हूं कोई को वही कर्म है मतलब इनसे खींचा है मतलब इनको दुख दे करके मैंने इनका भोजन ले लिया और भूखे को दे दिया समझ रहे हैं मेरी बात को तो इनसे लेना अलग कर्म है और उनको देना अलग कर्म है पर यह अलग कर्म होता हुआ भी मेरा कोई फल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं हिंसा से उस भोजन को दुष्ट भोजन को दे रहा हूँ उसको लूटता है।, है नहीं श्रेष्ठ पुरुष पहली बात तो श्रेष्ठ पुरुष है ही नहीं है कौन कौन अधिकारी अनधिकारी हाँ। अधिकारी हाँ। अधिकारी का वो लूटना नहीं कहते हैं उसको कहते हैं सरकार उस सरकार जो है ना उस दुष्ट व्यक्ति के ऊपर रेट करके उसका पैसा ले लिया है यानी विधिवत कानूनी तरीके से उस व्यक्ति का पैसा सबको जता करके ले रहा है वो गलत नहीं है वो पर मैं नहीं लूट सकता उसको या मैं डाका डालूंगा उस घर में ये, ये बहुत गलत व्यक्ति इसके पास बहुत पैसा है और मैं दस आदमी को भेज करके रात को लूटवा लिया उसका पैसा तो मैंने बहुत पाप किया याद रखना सरकार काम नहीं कर रहा तो है आप ऐसा नहीं है आप नहीं बना सकते आप सरकार नहीं कर रहे है तो सरकार को आप जता करके करवाइएगा करता है सरकार करती है काम ऐसा नहीं है कहीं करते हैं, कहीं करते हैं। नहीं जहाँ नहीं करते वहाँ करवाइएगा जैसे उसको आप ठीक करवाना चाहते हो उसको ठीक करवाने उसको ठीक करवाने की अपेक्षा उस सरकार को ठीक करो वो सामर्थ्य आपके अंदर है पर इसका ये मतलब नहीं कानून अपने हाथ में लेना क्योंकि डंडा आप हाथ में लोगे तो आपको देखकर के दस अयोग्य व्यक्ति और लेंगे तो आप अराजकता को फैलाने वाले माने जाएंगे आप, उतना तो आप तो अच्छा ना कुछ भी अच्छा नहीं है वो गलत है जो समाज की दृष्टि से न्याय की दृष्टि से जो गलत है वो गलत ही है वही वो, वो, वो वाली बातें संतुष्टि करने वाली बातें देखो सरकार तो आ, अधिक टैक्स लगा रहा है इसलिए हम टैक्स ही नहीं देंगे आ, फिर आप टैक्स ना दे करके उसको क्या करेंगे मैं हम दान दे नहीं देता वो आदमी ऐसा आदमी कभी नहीं देता ऐसा और देता है तो थोड़ा सा देता है हाँ याद रखना ये कोई व्यक्ति ये कहता है ना वो जो सरकार तो चोर है सरकार तो टैक्स बहुत लगा है अनुचित टैक्स लगा इसलिए हम तो टैक्स नहीं देते हैं अच्छी बात है नहीं देते हैं पर उस ना देकर किसको दे रहे हो किसी को दे रहे हो हाँ जी हम देते हैं कितना देते हो मतलब कितने मान लो वो टैक्स की चोरी कर रहा है करोड़ रूपये का और लाख रुपए दान दे रहा है तो अगर टैक्स टैक्स करोड़ नहीं देकर के उस पूरा करोड़ को दे दो ना तो दे दो हाजी चोर को, देना चोर को नहीं देना चाह रहा है कम से कम ऐसा तो करो आप ऐसा भी तो नहीं करता वो व्यक्ति जो करता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो करता करता नहीं है और ये बोलता कि मैं टैक्स अरे जितना भी लगाए लगाए सरकार है आपके अगर आप नहीं दोगे तो काम कैसे होगा ठीक है ज्यादा दे ऐसा मान करके दो ना कि ठीक है ज्यादा ले रहे हैं हमसे जैसे दान लेने वाला आता है ना कोई कोई दान लेने वाला कहकर के ज्यादा लेता है कोई कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है दान लेने वाला कि जी हाँ हाँ जी वो सीधा बोलता है आपको लाख रुपए देना है जी हम बिना लाख रुपए लेके नहीं जाएंगे लाख दोगे नहीं तो नहीं जाएंगे हम जबरदस्ती करके ले लेता है वो कोई कोई सोचता अरे भाई ये पीछे ही पड़ गए तो दे दो कोई बात नहीं पर सरकार में अगर वो टैक्स ज्यादा भी जाता है तो वो जनता के ऊपर ही लगेगा ना वो और, तो। और किस में आती है अन्यायपूर्वक जो भी काम करेंगे वो में ही आएंगे जी आपने बताया कि उस कर्म का फल उसको क्या पाप मिलेगा यदि मिलेगा तो किस कर्म का पाप मिलेगा पाप कर्म किस चीज का मिलेगा उसको क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं उसने आ, हिंसा करके लिया और किसी को दे दिया जी देना चाह रहा है दिया चाहिए दे दिया देना चाह चाहे दे दिया पुण्य नहीं मिलेगा क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा पुण्य में व्यर्थ हो जाएगा तो कर्म होगा और क्या ऐसे ही मानना चाहिए व्यर्थ भी हो जाएगा जब इसमें ना विद्यते हैं ना विद्यते ये लिखा है ना तद तद दुष्ट भोजन न विद्यते फलम पापम मिलती इतनी न उत्तम अस्त ना अत्र नहीं, तो तो नहीं पाप तो मिलेगा नहीं पाप भी नहीं मिलेगा बस उसको उसको फल नहीं मिलेगा बस ये पुण्य फल नहीं मिलेगा नहीं इस प्रकार के कर्म का नहीं होता है न क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि इसका पुण्य नहीं मिलेगा ठीक है नहीं मिलेगा बस ये है अतिरिक्त फल नहीं मिलेगा उसका आगमनी चाहिए आगमदी दूसरों का अर्थ किया है दुष्ट हिंसा जन जो पदार्थ का जो व्यक्ति ग्रहण करता है दुष्ट भोजन लेगा उसमें शास्त्र कथित जो फल है उसको प्राप्त नहीं होता जो व्यक्ति दुष्ट भोजन लेकर ग्रहण कर रहा है और शास्त्र जन कर्म भी कर रहा है उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता तो क्या मिलेगा प्रश्न तो ये है ना ठीक है शास्त्रोक्त तो फल नहीं मिलेगा तो कौन सा फल मिलेगा फिर ये दाना नहीं जुड़े हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ दान में नहीं जुड़ा मेरे कोई आपत्ति नहीं है मेरा प्रश्न ये है कि शास्त्रोक्त तो फल तो नहीं मिलेगा तो फिर कौन सा फल मिलेगा कुछ तो मिलना चाहिए ना उसको ना। क्या मिलेगा, पाप मिलेगा। अब हिंसा करके नहीं किया हमने याद रखना अगर हमने खराब खराब भोजन दिया किसी को ठीक है ना तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा तो ठीक है पाप मिलेगा मान करके चले क्यों क्योंकि उसने उसको दुख दिया ऐसा दे करके तब पाप मिलेगा क्या अच्छा अच्छी चीज चोरी की है एक लाख रुपए चोरी की है नहीं वो अच्छी चीज नहीं वो तो हिंसा ही है वो वो तो उसको ही मिलेगा मिलेगा उस स्थिति में भी है कि खराब भोजन दिया हुआ है ठीक हिंसा जन्य भोजन भोजन तो भोजन के रूप में अच्छा है ठीक है भोजन भोजन के रूप में अच्छा है लेकिन वो हिंसा जन्य है वो कर्म किया जो दुष्ट अब उसी लाख रुपए के अंदर से वो वो अच्छा अच्छा कर्म कर रहा है में तो अच्छा होना चाहिए हो कैसे ये, ये फिर इसका क्या उत्तर दोगे ये तो वही तो कहना चाह रहे हैं ना ये क्या कहना यही तो कहना चाह रहे हैं ना हिंसायम दुष्टम हिंसा के हिंसा करके आपने जो भोजन लिया है तो दुष्टे। वो दुष्ट है नहीं वो ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं पर ये तो आप कहना चाह रहे हैं ये इसका मतलब ये है कि जो इंसा से आपने भोजन लिया है या इंसा करके जो भोजन दे रहे हो उसी को दुष्ट कहते हैं कि किसी ने, ने चोरी की उस... मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप ये कहना चाहते हैं कि इनकी चोरी कर लिए लाख रूपए और उसमें से दस हजार रूपए इनको दे दिया दान ये कहना चाह रहे हैं ना दान देना दुष्ट तो, तो इनसे लिया है ना वही तो दे रहा हूँ मैं दूसरे को कोई अलग पुण्य कर्म करके लाया हुए में थोड़ा दे रहा हूँ मैं ऐसा नहीं दे रहा हूँ उसी के लिए कहना चाह रहे वो वो दुष्टि बिल्कुल अर्थात वो एक लाख रूपये जो है वो दुष्ट धन ही माना जाएगा पुलिस आकर इससे लेकर जाएगी उसी व्यक्ति को देगी धन देगी उसको ये इधर उधर जा रहे हैं आप याद रखना पहले पहले पहले इधर उधर मत जाइएगा इधर उधर जो वो तो अधिकारी व्यक्ति पुलिस लेकर के वापस कर दिया उसके धन को तो दुष्ट था नहीं उसके पास में रहेगा तो दुष्ट होगा हाँ यही है दुष्टता का मतलब आप ये समझते हैं कि वो पैसा आ, अशुद्ध हो गया पैसा शुद्ध नहीं होता है याद रखना पैसा तो अपने आप में पैसा ही है पर वो पैसा आपने दुष्ट कर्म करके लिया इसलिए उसके कारण से वो दुष्ट माना जाता है और वही पैसा किसी को आप दोगे तो आपका वो पुण्य फल नहीं मिलेगा इसका यह अर्थ है थोड़ा सा थोड़ा जैसे हाँ। कि एक लाख रुपए लेकर के आये ठीक है जैसे किसी संस्था से कि, किसी ने एक लाख रुपए चुरा लिया अब वो ले गया फिर दस हजार इधर ही वापस दान दिया हाँ। ठीक है अब जो दस था वो तो यहां का था ना उसमें से एक लाख में से, से दस हजार आप कैसे भी करो वो, वो आपको पुण्य नहीं मिलेगा कर्म के ऊपर निर्भर करता है पैसा अपने आप में कुछ नहीं फर्क होता है पर आपने जो कर्म किया है आप मेरे से चुरा करके मेरे को दस हजार दे रहे हो तो वो जो देने का जो कर्म आपने किया है उस कर्म के बदले में आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा क्योंकि आपने गलत हिंसा करके लिया है ये इसका अभिप्राय है हाँ जी हाँ जी मतलब जो गो दोनों से नहीं मिलते, को दे रहा है अपना कर्म समान है दोनों कर्म समान नहीं है मैं मानता हूँ उस बात को लेकिन उसको वैसा करने पर हो सकता है ज्यादा क्या कहते हैं ज्यादा पाप नहीं मिलता हो ऐसा हो सकता है पर पाप तो नहीं पुण्य नहीं मिलेगा पुण्य तो मिलेगा ही नहीं है लेकिन उसको कम पाप मिलता होगा ऐसा हो सकता है बाकी उस एक लाख रुपए को आप साल भर अपने पास रखो या दस साल रखो या पचास साल रखो उसके बाद उस एक लाख रुपए को किसी को दो तो भी आपको पुण्य नहीं मिलने वाला है इसके आधार पर और ऐसा ही होना चाहिए हाँ अगर आपने कोई नेक कर्म किया है उसमें से किसी को आपने दिया है तो आपको पुण्य मिलेगा हाँ तो समझे नहीं इस ये उसी अर्थ में लेना होगा अगर ऐसा अर्थ नहीं लोगे यार फिर तो कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी तो क्योंकि गलत किया तो उसको तो दंड मिल ही नहीं रहा है क्योंकि आपने उसमें से किसी को देकर के पुण्य कमा लिया उसका तो आप अपने पाप को कम कर जा रहे हो यानी लाख रुपए आपने चुराया और पचास हजार रूपये किसी को दे दिया तो आपको पचास हजार का पुण्य मिल गया तो पचास हजार का जो पुण्य मिला है इधर एक लाख का जो पाप मिल रहा था उसका कम हो गया आधा हो गया पर ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं होना चाहिए इसका ये अभिप्राय होना चाहिए बाकी आप विचार करते रहे ना चलें आगे हाँ जी एक प्रश्न और मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा पुण्य उसमें नहीं बनता है कि कि आपका बनता है आपको अवसर दे रहा हूँ अब मान लीजिए मैं आपको अवसर नहीं देता हूँ मैं ऐसे कहीं ऐसे घूम रहा हूँ आपने मेरे को लगा पकड़ा और बोला कि आओ मैं आपको समझाता हूँ वो समझाया और मैं समझ गया ठीक है तो अब क्या होगा मेरे को उस चीज का पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलना चाहिए मैंने तो नहीं अवसर नहीं दिया तो भी क्योंकि बताने का तो अवसर दिया है ना भले मैं आपको पकड़ करके ला के समझाया तो भी आपको समझाने कारण से मेरे को जो सुख मिल रहा है या जो भी पुण्य मिलेगा अगर आप मिलते ही नहीं मेरे को मान लो पकड़ना चाहता हूँ तो भी कोई नहीं मिल रहा है बताने के लिए तब तो, तो जब मिल गए ना तो उसके लिए ठीक है आप अपनी इच्छा से आकर के मेरे को कह रहे हो जी आप मेरे को पढ़ाए तो मैंने पढ़ाया तो भी मेरे को भी मिलेगा आपको भी मिलेगा और आप नहीं कह रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती मैंने आपको कराया तो उससे आपको लाभ हुआ तो भी उसका कुछ तो मिलना चाहिए कम से कम प्रतिशत में अंतर आना चाहिए जो भी रहेगा अंतर आना चाहिए क्योंकि प्रतिग्रहण यहाँ का है ना प्रतिग्रहण में तो भी वेद तथा प्रतिग्रह बुद्धिपूर्वक ही ग्रहण करना चाहिए तो ये सब ग्रहण करने में बुद्धिपूर्वक ग्रहण करने में अगर फल नहीं होता तो फिर तथा प्रतिग्रह कहने की जरूरत ही नहीं होती है पकड़ में आ रहा है यानी बुद्धिपूर्वक ददाती जो कहा है बुद्धिपूर्वक देना चाहिए क्यों देना चाहिए बुद्धिपूर्वक वैसे दे दो ना नहीं अगर वैसे दो तो पाप लगेगा आपको बुद्धिपूर्वक दे तो पुण्य मिलेगा तथा प्रतिग्रह ऐसे ही बुद्धिपूर्वक ही ग्रहण करना चाहिए कैसे भी ग्रहण करो ऐसा नहीं कर बुद्धिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए अर्थात बुद्धिपूर्वक ग्रहण करने में भी आपको फल मिलेगा इस बात को समझ लेना ठीक है बाकी आप विचार करते रहे इसमें हाँ जी जो का, जी वो ऐसा मिला, मिलाओ प्रयोग करिए हाँ <laughs> हो सकता है पाठ पाठभेद हो सकता है पाठ पाठभेद हो सकता है शास्त्र देशितम फलम अनुष्ठातरी यहां ऐसा है वहां पर क्या है शास्त्र फलम प्रयोग शास्त्र फलम प्रयोक्तरी हाँ तो पाठभेद हो सकता है दोनों का अर्थ एक ही है शास्त्र प्र... शास्त्र फलम का शास्त्र देशितम कहो यहां यहाँ तो ये देशित जो है चोदनार्थ में है यहाँ पर ठीक है ना हाँ शास्त्र में कहा हुआ पर फल ठीक है हाजी जी इसमें व्याहरतो है या दोषार्याहारत व्यहाराथ समी व्याहर व्यहरत ये व्यहरत व्यहरता भी ठीक है त्यात सूत्र तो ऐसा है यहाँ तो में भस्मेंात व्यवहारा व्य, नहीं व्याहारा सामाजिक त है ना तो उसमें दीर्घ कर दो व्यवहार तो नहीं सूत्र में तो ठीक है भाष में यहाँ समी व्याहारातरी पंक्ति ये पहली पंक्ति की बात हो रही है वो सप्तम पंचमी एक वचन में व्याहारात है ऐसा अब दोनों प्रयोग होता है दोनों भी प्रयोग हो सकते हैं व्यात भी हो सकता है व्याहारात व्या, व्या, भी हो सकता है सूत्र तो में, में तो जैसा लिखा है वैसा ही है नहीं ये तो ये ठीक है ना व्याहा व्या हा, व्याहारतो हा हाँ तो दोनों दोनों प्रयोग होते हैं ना यही तो मैं कहना चाह रहा चाहूंगा ये भी पाठ होता है वो भी पाठ मिलता है व्यहरता भी है व्यहरात रा, रा भी है समभी व्याहा व्या हा, व्याहारात ऐसा है दोनों दोनों पाठ मिलते हैं चलें हाँ जी नौवा सूत्र देखिएगा तद अदुष्टे न हाँ, ये दुष्ट का विपरीत अर्थ है तद अदुष्टे नुष्ट भोजनात्न्नम यद अदुष्ट भोजनम तद अदुष्टे न को खोल रहे हैं दुष्ट भोजनात् भिन्नम यद अदुष्ट भोजनम दुष्ट भोजन से भिन्न जो अदुष्ट भोजन यानी शुद्ध भोजन है तस्मिन अदुष्ट भोजने उस शुद्ध भोजन में न विद्यते दोषः, दोष नहीं आता है और समिव्यहारात और उनके साथ में उठने बैठने के कारण से भी कोई दोष नहीं लगता है बल्कि पुण्य ही लगता है पकड़ में आ रहा है जैसे मांसाहारी के साथ पर आप बैठ के खा रहे हो तो भी दोष लगेगा और एक श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ बैठ करके आप खा रहे हो पुण्य मिलेगा ना जब वहां पाप मिल सकता है तो यहाँ पुण्य मिलेगा इसलिए अतिथि के साथ बैठ के खाया करो के खाने में पुण्य मिलेगा और क्या किस बात का मतलब बैठने का मतलब अगर पापी व्यक्ति के साथ बैठ के खाने में पाप वाली क्या बात है जब वहां पाप को स्वीकार करते तो यहाँ पुण्य क्यों स्वीकार नहीं करते उसके साथ सुनिए पहले उसके साथ बैठने से आपको ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और पड़ेगा। बस यही पुण्य है ना जब आपको देख करके जनता समझ रहे हैं कि ये तो श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं ठीक है ना उसके कारण से आपको पुण्य ही मिलेगा और जब आप दुष्ट व्यक्ति के साथ उठ रहे बैठ रहे तो पाप मिलेगा जब दुष्ट के साथ बैठकर के आप खा रहे पी रहे हो तो पाप लगता है ये तो बोल रहे हैं तो फिर सज्जन व्यक्ति के साथ बैठ के खाने से पुण्य क्यों नहीं लगेगा अगर यहां पुण्य नहीं लगेगा तो वहां पाप भी नहीं लगना चाहिए एक पक्ष में क्यों स्वीकार करें जब ये कहना चाहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति के साथ बैठना उसके साथ उनको परोसना जब दुष्ट व्यक्ति को आप परोस रहे हो तो आपको पाप मिलेगा और सज्जन व्यक्ति को परोसने से पुण्य नहीं मिलेगा तो तो तो और ये एक नॉर्मल क्यों बात है नॉर्मल क्यों बात माँ का जब आप सज्जन व्यक्ति को परोस रहे हो तो पुण्य नहीं मिलना चाहिए पानी पिलाने से पुण्य मिलेगा या पाप मिलता है पानी पिलाने से अलग बात नहीं है जब सज्जन व्यक्ति को आप उनके बगल में बैठ हो उनको पानी पिला रहे हो उनको परोस रहे हो तो पुण्य नहीं मिलना चाहिए नहीं ये कह रहे पर पे तो चाहिए। साथ बैठने पर कौन पर। तो फिर पा, पापी व्यक्ति के साथ बैठने से पाप क्यों लगना चाहिए नहीं चाहिएगा उतना ही हम कहना चाह रहे हैं स्वामी करने का कारण तो हो सकता है पाप नहीं है बैठना हाँ, भी तो पाप है है ना दुष्ट व्यक्ति के साथ बैठना भी तो कर्म है देखिए इधर उधर मत जाइए बैठना क्या दुष्ट व्यक्ति के पास बैठना कर्म है या नहीं है कर्म है ना? अच्छा तो अच्छा कर अच्छा है, तो कर्म है तो फल मिला जरूरी।, <laughs> जरूरी है क्यों नहीं प्यारा प्यारा प्यारा है। तो उसको तो मैंने मान लिया ना तो तो क्या ने ने? नहीं बाद में माना है ना मैंने नहीं तो पाप मिलेगा मिलेगा किसको जो उसमें से तो वो जो एक लाख रुपए चोरी करके आया था तो उसमें दस हजार दे रहा है पाप मिलेगा अच्छा है ही नहीं है ना वो दुष्टम हिंसा है हमें कर्म तो कर, कर्म अच्छा किया का वो कर्म अच्छा है ही नहीं ना वो तो आप कह रहे हो अच्छा शास्त्र तो नहीं कह रहे ना आपके कहने से थोड़ा बनाए फिर वापस वहीं क्यों जा रहे हैं आप उसकी तो चर्चा हो चुकी है उसका चर, उसकी चर्चा हो चुकी है तभी जाकर के हम नौ में सूत्र नहीं था हाँ तो हम तो मानता हूँ ना मैं कब माने वो तो थोड़ी देर के लिए नहीं माना है नो तो थोड़ी देर के लिए नहीं माना है ना चले आगे तो पाप क्या बात ये है दुष्ट व्यक्ति के साथ अगर बैठना भी पाप अगर है तो सज्जन व्यक्ति के साथ बैठना भी पुण्य है नहीं, ये तो बात आपने अभी बताई वो जो कह रहे हैं कि अगर कोई लाख रूप में गलत है दस दान करता है तो वो उसका पुण्य वो पाप है पुण्य नहीं है क्योंकि आप जो लाख रुपए गलत किया है ना वो दुष्ट ही माना जाएगा जब तक वो लाख रुपए आप लाख रुपए चाहे आप एक बार में दो या दस बार में करके दो तो भी वो पाप ही कहलाएगा हाँ तो व्यर्थ नहीं जा रहा है ना हम तो पाप लगेगा ये कह रहे दान देने वो वो पाप है <laughs> वो दान का मतलब पुण्य कर्म नहीं है वो पाप कर्म है मतलब स्रोत तो हाँ, गलत स्रोत से आप दे रहे हो तो पाप ही माना जाएगा ना विप्रतिपत्ति तो क्या करना चाहिए हाँ जी विप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति के लिए शास्त्र का प्रमाण हाँ। देख लेना चाहिए कि शास्त्र क्या कहता है हाँ आपके आपके कथनों में विप्रतिपत्ति हो रही है तो आप शास्त्र को प्रमाण के रूप में देख लेना चाहिए शास्त्र क्या कहता है शास्त्र यही कहता है दुष्टम हिंसाया अगर आपने हिंसा जन्य हिंसा से जो भी लाया है और उसको आप किसी को भी दो वो जब तक वो आपने जितना लाया उतने में से एक बार दो या सौ बार दो और जितने बार भी दोगे वो पुण्य नहीं मिलेगा उसका अर्थात पाप ही मिलेगा क्योंकि उसके पीछे हिंसा है नहीं बड़ा हुआ, पैसा तो वो भी नहीं, नहीं है। वो चोरी है और चोरी करना इंसान है वो दूसरे के लिए नहीं कहा वो अपने के लिए कहा अप, अपना हीरा अगर गिर गया तो उसको पहुँच लेना चाहिए नहीं उठा करके ये कहा मैं ये नहीं कहा कि किसी का भी गिर जाए तो उसको उठा लेना चले पड़ा हुआ है हम हम कोई उठा उठा लेगा आ? इसकी अच्छा नहीं आप नहीं आप उठा करके उसको उसके स्थान पर पहुंचा दो आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते पता पता है। पता ही नहीं नहीं वो आप उनको दे दो ना जहां परोपकार में लगाने वाले जो होते हैं उन संस्थाओं में दे दो नहीं मिलेगा वो तो आपने उसको सही स्थान पर पहुँचा दिया जी तो मतलब तो था डाल तो तुम तो तो तो तो तो तो तो ऐसा है उत, उतना आपको आ, मिलेगा जो जो सामान्य कर्म जो करते हैं ना जैसे किसी को हमने बता दिया जी देखो ये बस कहाँ जाती है ये बस जो है जयपुर जाती है आप उसमें बैठ जाइएगा इतना इतना तो उसको लाभ मिलेगा है ठीक है ठीक है ठीक है इतना इतना तो मिलेगा बताने का लाभ तो मिलेगा जी अगर आप कह रहे हैं कि सब हिंसा है तो में कितने प्रतिशत प्रतिशत जितना भी होगा जितना भी होगा देखिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ इसलिए तो मैंने आपने पहली बात सुना नहीं है ना आपने हिंसा मतलब दुष्ट का मतलब आप दुष्ट की कोटी में नहीं आते हैं। मैं दुष्ट के कोटि में नहीं आता हूं नहीं, पहले, नहीं तो नहीं है। पहले पहले पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा पूरा सिद्धांत को समझ लेंगे ना उसके आधार पर आपको बोलना है दुष्ट उसको हम कहते हैं जो अनार्य होता है ठीक है ना आर्य व्यक्ति दुष्ट नहीं होता है आर्य आर्य होता है दुष्ट दुष्ट होता है अब आर्य व्यक्ति कभी कभी गलती करता है इतने मात्र से वो दुष्ट संज्ञा नहीं प्राप्त होती उसको इधर उधर बीच में मत बोलिएगा मैं कब कह रहा हूं उसको पाप नहीं लगेगा मैं ये कह रहा हूँ वो दुष्ट नहीं होता ये कह रहा हूं पाप नहीं लगेगा कभी मेरा सिद्धांत ही नहीं है ना मतलब आपको मैं दुष्ट नहीं बोल सकता क्योंकि अब दुष्ट नहीं है अब सज्जन है ठीक है पहले पहले पहले पहले इस बात को समझ लीजिए ना किसी को हम आर्य कहते किसी को अनार्य कहते हैं आर्य कहने का मतलब है जो साधारण रूप से ठीक ठाक कर्म करता है वो आर्य व्यक्ति है और जिसका ठीक ठाक रूप से अच्छा काम काम करता ही नहीं है वो अनारी है, उसको दुष्ट कहते हैं ऐसा दुष्ट व्यक्ति किसी को देता है तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा ठीक है ना अब आप सज्जन होते हुए भी कभी कोई गलत काम किया इतने मात्र से आप दुष्ट नहीं माने जाएंगे आप सज्जन ही रहेंगे उस केवल उस कर्म में अच्छा कर्म नहीं किया उस अच्छा कर्म न करने का आपको दंड मिलेगा वो दुष्ट होने के नाते दंड नहीं मिल रहा है आपको इस बात को समझ लो ये पकड़ में आ रही आपको? जैसे जी अभी इतना चल रहा है आपको ठीक है ठीक तो है तो ये जो धन है क्या, आज, ये आ, दुष्ट में क्या लेंगे? नहीं पहले आपको यह निर्धारण करना पड़ेगा दुष्ट कौन होता है नहीं दुष्ट कौन होता है आपके सिद्ध करना पड़ेगा नहीं यानी वो आर्य व्यक्त है अनार्य व्यक्त है अनार्य है तो दुष्ट व्यक्ति है पहले आपको निर्धारण करना पड़ेगा वो व्यापारी अनार्य है या आर्य है अगर अनार्य है वो कोई भी काम सही ढंग से करता ही नहीं है हर काम को वो गलत ढंग से करता है तो फिर वो तो दुष्ट है वो चाहे दान दे चाहे कुछ भी करे वो उसको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है एक चलाने वाला दान आ, नहीं मिलेगा उसको पुण्य उसको नहीं हम तो हमें पाप नहीं लगेगा बिल्कुल लगेगा तो हम वो तो हम हमारे पास हमारे पास सामर्थ्य नहीं है नहीं ऐसा तो नहीं है ऐसा है। वो तो तो वो मैं कब कह रहा आप ध्यान रखो ना आप ध्यान नहीं रहे रख सकते हैं वो तो आपका दोष है ध्यान ना रखने का दोष अलग मिलेगा फिर इधर उधर आप मत जाइएगा आप एक कर्म को लेकर के उस प्रश्न को समझने का प्रयत्न करेगा प्रश्न क्या है दुष्ट व्यक्ति जब कोई कर्म करता है तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा यानी दुष्ट व्यक्ति दुष्ट बनकर के जब किसी को देता है तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा ये बात हो, हो रही अब सज्जन व्यक्ति किसी एक कर्म को दो कर्म को गलत ढंग से करता है ठीक है ना अब वो पुण्य कर वो जब किसी को देता है तो उसको तो पुण्य मिलेगा क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति थोड़ी है उसकी ये समझ में आ गया अब उसको छोड़ देंगे अब दूसरी बात है आपने बिजनेस किया मान लीजिएगा किसी के साथ डील किया गलत ढंग से डील किया अब उस गलत ढंग से डील करके गलत कर्म किया उससे आपने एक लाख रुपए कमाया अब उसमें से आप उस दस लाख दो चाहे लाख का लाख दो तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा वही पैसा आप अगर किसी को दान दे रहे हो तो अगर वो पैसा आप नहीं दे रहे हो आप पचासो कर्म पुण्य किए हैं आपने अच्छे कर्म किया उनमें उस पैसे को आप पुण्य किसी को दान दे रहे हो तो उसका तो पुण्य मिलेगा बात पकड़ में आ रही है आपको पकड़ में तो आ रही है बस बस इत, जो पकड़ में आ रही है वो सही है अब आपको क्या प्रश्न है वो बताइए मेरा प्रश्न ये है कि आज धर्म जितना दूषित है सबके पास ही दूषित धर्म कम ही सात्विक है जो वो सात्विक धन हम या आप यूज कर रहे हैं करेंगे तो हमको भी पाप लगेगा और देने वाले को भी पाप लगेगा वही आ, मैं उसका तो निषेध ही नहीं कर रहा हूँ जो जो हाँ जी हाँ जी पाप लगेगा हाँ देखा है आत्मान्तर का जो आत्मान्तर के पास चीज मिल जाएगी पाप हमारे पास कैसे हम कब कह रहे हैं उसका पाप हमारे को आएगा आप जो तथा प्रतिग्रह नहीं कर रहे हो ना दान जो ले रहे हो ना आप कर्म कर रहे हो ना आप गलत कर्म कर रहे हैं इसलिए पाप लग रहा है हम उसके कर्म का फल हमको मिल रहा है ये थोड़ा कह रहे हैं हम लोग आप एक पहले पहले इधर उधर मत जाइएगा आपने पाप करके एक लाख रुपए लिया है और उसमें से दस हजार रुपए मेरे को दे रहे हो तो मैं जो ग्रहण करने का कर्म कर रहा हूं ना ये गलत कर रहा हूं मेरे को देखना चाहिए कि आप कैसे पैसा दे रहे हो आप तो स्वामी जी ऐसा होगा कि अगर उसने कमाया तो उसको ज्यादा पाप लगेगा अगर नहीं लगे नहीं वो उसका कर्म है वो उसका कर्म है अब मैं लेने का जो कर्म कर रहा हूँ लगे उतना लगेगा कितना लगेगा वो क्योंकि देने वाले का अलग कर्म है और लेने का कर्म अलग है देने का कर्म अलग है दोनों का बराबर नहीं ले सकते आप देने के कर्म के लिए जितना पाप लगेगा उतना ही लगेगा लेने के कर्म में जितना पाप लगेगा उतना लगेगा दोनों का बराबर मैं कैसे कहूंगा क्योंकि देना कर्म अलग है और लेना कर्म अलग है दोनों ही लेने का कर्म हो तब आप तुलना करेंगे विरुद्ध कर्मों में कैसे तुलना कर सकते हैं आप पकड़ में आया जी। तो जो लेने का कर्म कर रहा है जो व्यक्ति वो बुद्धिपूर्वक नहीं ले रहा है बुद्धिपूर्वक नहीं ले रहा है तो पाप लगना है उसको लगेगा जैसे बुद्धिपूर्वक नहीं दे रहा है तो उसको पाप लगता है तो ऐसे बुद्धिपूर्वक नहीं ले रहा है तो उसको पाप लगता है इसी सीधी सी बात है पकड़ में आ रहा है अब आगे बढ़े देखिएगा अहिंसा जन्य भोजने अहिंस का भोजन प्रदाने अहिंसक से भोजन प्रति ग्रहे न दोषो अपितु शुभ फलमेव कहते हैं अहिंसा जन्य भोजन जो अहिंसा से उत्पन्न भोजन है उस भोजन में अहिंस काय भोजन प्रदान या अहिंसक व्यक्ति को भोजन देने में दो बातें आई एक तो अहिंसा से उत्पन्न भोजन को लेने में या अहिंसक व्यक्ति को भोजन देने में अहिंसक से प्रतिग्रहे और अहिंसक व्यक्ति से भोजन लेने में न दोषो अपितु तु शुभ फल में व उसको शुभ फल ही मिलेगा पकड़ में पकड़ना सूत्रार्थ स्पष्ट है दुष्ट भोजन में दुष्ट भोजन में पाप नहीं लगता है नहीं हाँ अदुष्ट भोजन में अदुष्ट भोजन में वह पाप नहीं लगता है या अदुष्ट भोजन में दोष नहीं होता है अनेक बार व्यक्ति दोष कर लेता है उसको पता लगता है कि मैंने गलत किया तो उसका परिहार भी होना चाहिए उसका परिहार कर लेना चाहिए उस संदर्भ में बात कही जा रही है अज्ञान दुष्टम जनम भोजयित्वा अपना किम कार्यम इति्यते गलती से किसी दुष्ट को तो अपने भोजन दे दिया गलती से दे दिया दुष्ट व्यक्ति को गलती से आपने दुष्ट व्यक्ति को दान दे दिया भोजन दिया दान दे दिया जो भी किया तो दुष्टम जनम भोजयित्वा दुष्ट जन को भोजन करा के जब पता लग गया कि हमने गलत किया तो पुनः किम करते हम, फिर उसको क्या करना चाहिए उसका परियार क्या करना चाहिए तो कह रहे हैं पुनः पुनः विशिष्टे प्रवृत्ति ही।, ही।, ही तो दोबारा अच्छे व्यक्ति को आपको भोजन दे देना चाहिए खत्म नहीं होगा वो आपको जो जो पाप का दंड भोगना पड़ता है ना वो आ, कम हो जाएगा कम का मतलब यह है कि जैसे आपका केवल पाप बना रहेगा ना वो पाप केवल नहीं बना रहेगा साथ में पुण्य भी जोड़ जाएगा ये इसका अभिप्राय है दूसरे बिल्कुल तो बुद्धि पूर्वो ददाती नहीं कहा कमाल है बुद्धि सिद्धांत को सामने रखिए हमेशा अगर आपका सिद्धांत सामने रहेगा सिद्धांत के अनुसार अगर हम विचार करने के लिए करेंगे ना तो कम दोष होंगे हमसे अगर सिद्धांत को हटाके करेंगे तो बहुत सारे दोष हो सकते हैं पुण्य मिलेगा और दुष्ट व्यक्ति को देंगे तो पाप मिलेगा मतलब तो नहीं पाप तो नहीं पाप भी नहीं पाप, पाप लगेगा कर्म तो किया है ना पाप तो मिलेगा ही मिलेगा आ, आ, पाप तो मिलेगा ही हाँ जी पुनः हाँ स्वस्मा विशिष्ट गुण संपन्न पवित्र आचरण संयुक्ते भोक्तरी प्रवृत्ति ही विदेया, भो तव्या। फिर क्या करना चाहिए स्वस्म विशिष्ट गुण संपन्ने जो अपने से विशेष गुण वाले व्यक्ति को अर्थात पवित्र आचरण से युक्त व्यक्ति को जो कि भोग करने वाला भोक्ता है उस भोक्ता को प्रवृत्ति उसके लिए हमें देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए उस व्यक्ति को देना चाहिए सर एकदृशो जनो भोजितव्य अर्थात ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को भोजन करा लेना चाहिए को भोजन कराने है नहीं। पता नहीं था वो दुष्ट है पता नहीं लगा कई बार हमको तब हमको पता लग गया बाद में को दो गलत व्यक्ति निकला आया उस स्थिति में उसका परिष्कार ये है कि फिर दोबारा आप किसी सज्जन व्यक्ति को दे दीजिएगा ताकि आपका पुण्य बना रहेगा नहीं तो केवल पाप बना रहता है, को कराना नहीं नहीं है। हाँ दुष्ट व्यक्ति को भोजन नहीं कराना चाहिए हाँ जी कोई भी नहीं कराएगा क्या कसा लिया वो आप दूसरा दूसरे, दूसरे विषय में चले गए भाई आप प्रसंग को देखो ना इधर उधर मत जाए प्रसंग ऐसे रास्ते में किसी को आप दे रहे हो वो तो सरकार तो उसको दंड देने के साथ साथ उसको खिला रहे हैं वो अलग चीज है वो जितना उसको खिला रहे हो उससे ज्यादा दंड दे रहे हैं उसको उसको जीवित तो रखना है ना इसलिए जीवित रखने के लिए खिला रहे हैं जीवित रखने के लिए इसलिए खिला रहे हैं ताकि उसको ज्यादा कष्ट दे सके वो अलग प्रसंग हो गए ना नहीं पकड़ में आया हाँ मतलब वो किसी व्यक्ति को हम दुख अधिक से अधिक कैसे दे पाएंगे उसको जीवित रख के दे पाएंगे ना तो उसको जीवित रखने के लिए तो खिला रहे और उसके साथ में उसको अधिक से अधिक दुख दे रहे ऐसा उसके लिए उसको खिलाना आवश्यक है सूत्रार्थ गलती से दुष्ट व्यक्ति को भोजन कराने पर गलती से किसी दुष्ट व्यक्ति को भोजन कराने पर परिमार्जन के लिए दोबारा विशिष्ट व्यक्ति को भोजन करा देना चाहिए जंगल है प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित के लिए दोबारा विशिष्ट व्यक्ति को भोजन करा देना चाहिए हाँ जी? हाजी भाष्य का तो ठीक है अनुवादी तो करना है सूत्रार्थी लिखवाया ना आपने सूत्रार्थ में केवल विशिष्ट व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए इससे आपको स्पष्ट नहीं होगा ना तो इसलिए स्पष्टीकरण के लिए वो है हाँ जी नहीं मतलब अगर आपने दुष्ट को खिला दिया और आपको पता लग गया की मैंने गलत खिला दिया तो आपका तो पाप वैसा का पाप ही पाप एक ही बना रहेगा ना अब फिर दोबारा विशिष्ट व्यक्ति को खिलाएंगे ना तो आपका पाप भी रहेगा पुण्य भी रहेगा ठीक है ना नहीं तो केवल पाप ही बना रहेगा तो आपको केवल पाप नहीं बना के रखना है ना आपको पुण्य भी तो करना है तो फल दोनों ना मिलेगा दोनों का लेकिन आपके पास पुण्य का भी फल भोगने के लिए मिलेगा ना दुख के साथ साथ सुख भी मिलेगा ना नहीं तो केवल दुख मिलता तो, तो बुद्धिमत्ता ये है कि सुख दुख के साथ साथ सुख भी ले सके हम इसलिए दोबारा विधान किया है हाँ जी ने वो पता नहीं हाँ जी आपको ऊपर बैठना है नीचे ही बैठे रहना आज तो मैं ऐसी में कल से व्यवस्था मतलब को मिलेगा अच्छा आप अपने ढंग से बैठेंगे हाँ तो कोई दिक्कत नहीं।, नहीं कोई बात नहीं हाँ जी चले हम आगे मान लीजिएगा विशेष व्यक्ति हमको नहीं मिलता हमने दुष्ट को खिला दिया अब उसके प्रायश्चित में विशेष व्यक्ति को हमको खिलाना है जिससे कि हमारा पुण्य भी बन सके और विशेष व्यक्ति ना मिले तो क्या करें तो उसका समाधान किया जा रहा है बोलिए सामे हीने व प्रवृत्ति ही कहते हैं स्वस्माद विशिष्ट अनुपलब्धो सत्यम अपने से विशिष्ट व्यक्ति के उपलब्ध ना होने पर स्वस्माद विशिष्ट अनुपलब्धो सत्याम अपने से विशेष दिखाई ना देने पर समय अपने बराबर वाले को खिला देना समय को मतलब बराबर व्यक्ति को और बराबर व्यक्ति वाला भी नहीं मिलता है तो कहते हैं स्व समान गुण आचरण युक्ते प्रवृत्ति ही विधेयक को अच्छा समय को कोला है स्व समान गुण आचरण युक्ते प्रवृत्ति हमारे समान गुण वाले व्यक्ति के लिए खिला देना चाहिए तदा भावे अपि अगर समान व्यक्ति भी ना मिले तो हीने, हीने अपि जने प्रवृत्ति अपने से हीन व्यक्ति को यानी अपने से कम गुण वाला वो भी सज्जन हो है तो सज्जन है लेकिन अपने से कम गुण वाला है तो ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए सूत्रार्थ विशिष्ट व्यक्ति के न मिलने पर विशिष्ट व्यक्ति के न मिलने पर समान व्यक्ति में प्रवृत्ति विशिष्ट व्यक्ति के ना मिलने पर समान व्यक्ति में प्रवृत्ति और समान न मिलने पर और समान न मिलने पर अपने से कम गुणवान व्यक्ति में प्रवृत्ति होनी चाहिए अपने से कम गुणवान व्यक्ति में प्रवृत्ति होनी चाहिए ठीक है अगला सूत्र देखिएगा बोली एतेना बोलिएशिष्ट धार्मिकेभ्य परस्वादान व्याख्यात एक प्रधान प्रकारे नशिष्ट अभाव सती ये जो देने का प्रकरण है किसी को हमें कुछ दान देना है या कोई भी चीज देनी है इस प्रकरण में विशिष्ट अभावे सती क्योंकि देना उसको चाहे जो विशेष होता है ताकि विशेष फल मिले तो विशिष्ट अभावे सती यदि विशेष व्यक्ति हमको ना मिले क्या करना चाहिए तो कहते हैं हीनात समात विशिष्टात पुनर्धार्मिकात परधन प्रतिग्रहो व्याख्या तो इति तो कह रहे हैं हीनाथ हीन व्यक्ति से यह जब हमको किसी से कुछ लेना है मान लीजिएगा दान लेना है श्रेष्ठ व्यक्ति से हम लेना चाहते हैं ठीक है ना यानी धार्मिक व्यक्ति से लेना चाहते हैं अब वो धार्मिक व्यक्ति वैसा नहीं है तो उसे कम धार्मिक से ले लो और वो भी नहीं है उससे भी, भी, भी कम धार्मिक से ले लो वो भी नहीं है उससे भी कम धार्मिक से ले वो बात चल रही है हा जी कोई हाँ अगर बिल्कुल कोई भी सज्जन नहीं है सारे दुष्ट है उनकी भाषा में हाँ तो ठीक है उनसे ले लो लेने वाले को नहीं नहीं उसमें तो आप आपत्ति काल है ना हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा याद रखना कि कि सज्जन व्यक्ति होंगे नहीं कभी ऐसा प्रसंग आए वहां क्या करें वहां मान लीजिए ऐसे जगह पहुंच गए वहां सब मांसारी है एक भी शाकाहारी नहीं है और आपको वहां रहना है किसी काम विशेष से मान लो वहां आपको वहां के लोगों को सुधारना है आपको वहां भेजा गया कि वहां आपको वहीं रहना वहां सुधारना है वहां के लोगों को और वहां एक भी शाकाहारी नहीं है सब मांसाहारी है अब क्या करोगे तो उस पहले बात तो सुन लो पूरा उस स्थिति में आपको वहां पर उन मांसाहियों में ये देखो कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कम खाता है ठीक हाँ कम मांस खाता मान लो महीने में एक बार खाता है कोई कोई छह छह महीने में एक बार खाने वाला है ठीक है ना और एक व्यक्ति रोज खाने वाला है दोनों में बहुत अंतर है ना तो आप क्या करो जो साल में साल में एक बार छ महीने में एक बार जो खाता है ना आ? उसके यहाँ रोकना और क्या कर सकते सब ऐसे ही है वो नहीं, माने, वो नहीं, माने, तो <laughs> नहीं माने नहीं वो नहीं मानने वाला नहीं है आपको उपलब्ध नहीं हो रहे हैं वो अलग बात है उपलब्ध तो हो रहे हैं क्यों क्लब आप और फिर वो आपको उससे अगर लेना पड़ता है तो ले वो आपत्ति काल के लिए वो रोज के लिए नहीं बताया जा रहा है याद रखना हाँ जी ही नाथ हीन व्यक्ति से अथवा समाज सम, सम व्यक्ति से अपने बराबर या विशिष्टात् विशिष्ट व्यक्ति से पुनः धार्मिकात् पर ये सब धार्मिक होना चाहिए पर धन प्रतिग्रहो व्याख्या तो विज्ञे दूसरे के धन को ग्रहण करना चाहिए पहले हीनात का मतलब कम आधार्मिक है और समाज का मतलब है बीच का धार्मिक है और फिर विशिष्टार्थ मतलब विशेष अधार्मिक है ठीक है हाँ विशेष नहीं विशेष धार्मिक है हाँ विशेष धार्मिक है तो ऐसे धार्मिक व्यक्ति से आपको लेना चाहिए क्या है है है? मध्यम वो तो, तो आपको देखने से पता लगेगा तो उसके नहीं वहां बैठ के देखेंगे ना पता लगता है इतना भगवान ने इतनी बुद्धि दी है उसका प्रयोग करो ना पता लगता है अभी आप प्रचार करने में नहीं निकले ना जब निकलेंगे तो पता लग जाएगा एकदम कौन कैसा व्यक्ति है पता लग जाएगा पता लग जाता है ठीक है जी तो तक जो है हो है। नहीं बहुत तो ही कम धार्मिक धार्मिक भी बोल रहे हो फिर अधार्मिक कैसे होगा मतलब कम धार्मिक है और अनार्य अधिक तो उसको धार्मिक कोटि में ही नहीं है ना वो तो वो तो आधार्मिक है और धार्मिक भी कह रहे हो फिर आधार्मिक कैसे बनेगा धार्मिक है तो धार्मिक नहीं अधार्मिक है तो धार्मिक नहीं नहीं कम धार्मिक, नहीं। कम धार्मिक महीने में दो तीन कोटि काम कर लेता है <laughs> न ऐसा धार्मिक नहीं होता है जैसे, एक भी अगर बीच में अगर या तो वो अलग चीज है वो तो वृत्ति के ऊपर निर्भर है ऐसा नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है वो महीने में वो ऐसा थोड़ा निर्धारण करके चल रहा है वो व्यक्ति महीने में दो पुण्य कर्म करूंगा ऐसा कोई आदमी होता नहीं है महीने में दो पुण्य कर्म करूंगा बाकी 28 जो है 28 दिन तक तो है मैं पाप करूंगा और दो दिन महीने में पुण्य करूंगा ऐसा थोड़ा होता है ऐसा व्यक्ति अगर होता है तो उसको अधार्मिक कहेंगे वो धार्मिक नहीं कहेंगे उसको धार्मिक का मतलब है थोड़ा कम से कम बराबर जो हो ठीक है <laughs> मतलब एक 50 प्रतिशत मान लीजिए लगभग आधा पुण्य करता आधा पाप करता है तब भी उसको मानेंगे हम उस, मतलब हीन धार्मिक उसको मानेंगे वो हीन धार्मिक है और 60 40 है तो उससे थोड़ा बेटर धार्मिक है और 30 70 है तो उससे अच्छा धार्मिक है और 80 20 है तो और अच्छा धार्मिक है और 90 10 है तो वो सबसे बड़ा धार्मिक है <laughs> ऐसा चले प्रथम विशिष्टात सबसे पहले आप विशेष धार्मिक से लेना चाहिए अगर वो नहीं मिलता है तदा भावे समात उसके अभाव में समान आप जैसे धार्मिक से लेना चाहिए तदा भावे हीनाद अपी हीन से भी हीन धार्मिक से भी दानम ग्राह्यम उसे ग्रहण कर लेना चाहिए पहले आपने है। वो भी एक अर्थ है ये भी एक अर्थ है ये पुस्तक के अनुसार ये है आ, वो मैं इसको उल्टा करके वो अर्थ लिखा है वो उन्होंने लिख दिया ना उनको पकड़ में आपको नहीं पकड़ में आया आपने बदलवा दिया मेरे को पता है पहले हीना इसलिए आपने उल्टा किया अब पुनर्धार्मिक्त जो है ना वो क्रम से नहीं बोला है उन्होंने वो अक्रम से बोला है और उसको क्रम से बाद में यहां दिया है ये है मुख्य बात तो वहां जो क्रम से नहीं बोला है ना उसको मैं दूसरे अर्थ में लिया है दोनों प्रकार से ले सकते हैं यानी विशेष से भी ले सकते हो फिर सम से ले सकते हो फिर आ, हीन से ले सकते हो ये है और इसको अधर्म अधर्म में आप लागू करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा हीनाथ का मतलब है कम अधार्मिक कम धार्मिक मतलब कम धार्मिक और सम का मतलब है मध्यम स्तर का धार्मिक विशिषार्थ का मतलब है विशेष धार्मिक एक तो यह अर्थ है जो य दिया है और यहा दूसरा अर्थ ही का मतलब है जो बहुत विशेष अधार्मिक है विशेष अधार्मिक और समाज का मतलब सामान्य अधार्मिक और विशिष्टा का मतलब बहुत कम अधार्मिक ऐसा बराबर धार्मिक बराबर गया नहीं नहीं धार्मिक अधार्मिकों समान आधार्मिक है बराबर का धार्मिक है देखिए आधार्मिकों ना। के तीन स्तर बनाइए एक बहुत अधिक आधार्मिक है तो विशेष आधार्मिक है और एक बहुत ही निम्न अधार्मिक है ठीक है एक मध्यम एक मध्यम है मध्यम धार्मिक अंतर है क्योंकि धार्मिक अधार्मिकता ही अपने आप में अंतर है हाँ बिल्कुल देखिए ऐसा नहीं ऐसा नहीं है देखिए जब धार्मिकों में भी उच्च धार्मिक मध्यम धार्मिक और इन धार्मिक है तो दुष्टों में भी पापियों में भी उच्च पापी और मध्यम पापी और आ, इन पापी वहां पर भी लागू होगा है वो अधार्मिक है अंतर ये है धार्मिक धार्मिक में बहुत अंतर है ठीक है हाँ जी, जी जी जी आगे चलें सूत्रार्थ इसमें आ, ये से मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सा लग रहा रहा है है कि थोड़ा विपरीत जैसे मान लीजिए कि कोई आ, बड़ा अधिकारी व्यक्ति है और उससे निचला बात समझनी है और अगर हम उसी बात को अगर बड़े अधिकारी से समझते हैं से समय लेते हैं और एक दूसरे स्तर वाले से लेते हैं और एक तीसरे स्तर वाले से लेते हैं तो वही बात समझनी है तीस तो तीसरे स्तर वाले से लेने में फायदा है क्योंकि समय तो उतना ही लगने वाला है और हमारा जो पुण्यकर्माश है अगर हम बड़े वाले अधिकारी का ले लेंगे तो वो एक अलग प्रसंग है वो जो आप कह रहे हो एक अलग प्रसंग है भी जोड़ भी नहीं जोड़ सकते हो मैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ तो वो, वो भी एक अर्थ ले सकते हैं विचारों की दृष्टि से भी अर्थ ले सकते हैं और कुछ लेने की दृष्टि से भी अर्थ ले सकते हैं जो अर्थ जो जो अर्थ लगता है वो सब लेंगे एक ही अर्थ नहीं लगता यहाँ पर नियम नहीं तो ऐसा नहीं ले रहे हैं तो चाहे, ले चाहे देखिए लेखिये विशेष है लेने वाला विशेष है तो विशेष से लेगा समझ में आ रहा है आपको लेने वाला विशेष तो है लेकिन देने वाला विशेष नहीं है तो क्या करोगे सम वाले से लोगे लेने वाला विशेष है लेकिन सम वाला भी नहीं है हीन वाला है तो हीन वाले से भी लेंगे लेने वाला विशेष है हाँ तो और समान हो गया ना वाले से ले रहा है। आप वो दोनों बराबर दोनों दोनों है तो वो समान होता है समानता किसमें आप तुलना किस में करते हो बराबर वालों वालों में या अबराबर वालों में आप अब अबराबर वालों में क्यों समानता करने की चेष्टा कर रहे हो बार तो तो तो बार आपने जो बोला कि लेने लेने वाला वाला विशेष है इधर केवल शब्द को मत पकड़ना ले, लेने वाला अलग व्यक्ति है अलग कैटेगरी में और देने वाला अलग कैटेगरी कैसे मिला रहे हो यह कहना चाह रहा हूं तो लेने वाला प्रतिग्रही जो है विशेष है और दाता भी विशेष है इस रूप में ले रहा हूं तो ठीक है विशेष लेने वाला विशेष दाता से ही लेगा पहले सुनो पहले सुनो ना पहले पूरी बात को सुन लीजिएगा जल्दी मत करिएगा कहीं भागना नहीं है विशेष तो है पर देने वाला विशेष नहीं मिल रहा है उस स्थिति में क्या करेगा? मध्यम स्तर वाले से ही लेगा। अब लेने वाला विशेष तो है लेकिन मध्यम स्तर वाला भी नहीं मिल रहा है तो हीन वाले से लेगा सारे, सारे तो विशेष से लेगा जी, मुझे सौ रुपए चाहिए एक ब्राह्मण बैठा हुआ है एक क्षत्रिय है है। हाँ। तो ब्राह्मण से सौ रूपये लूंगा तुम्हें कि कितना कि, कितना पुण्य ज्यादा जाना चाहिए नहीं आप लेने वाले कौन है ब्रह्मचारी ठीक है ब्राह्मण से लो एक बात अगर आप सुनिए पहले सुनिए इसमें भी अंतर है अगर आप ब्राह्मण बालक हो तो ब्राह्मण से लोगे ऐसा नियम है शास्त्र का नियम है बिल्कुल नियम है हाँ अगर आप क्षत्रिय बालक हो तो क्षत्रिय से लोगे और आप वैश्य बालक है तो वैश्य से लोगे अब जैसे यहाँ सभा के लिए मंत्री जी लेते प्रधान जी लेते हैं हाँ जी तो अब वहाँ पर बना दी। तो, है कैसे कैसे तो, तो नहीं है? आ तो अगर अगर मंत्री जी लेते हैं प्रधान जी लेते हैं ना वो ब्राह्मण कोटी में है वो वो विद्वान है तो ब्राह्मण कोटी में हैं तो वो उनके हिसाब से लेंगे वो जिनसे लेना है उन्हीं से लेंगे अच्छा ब्राह्मण से लेंगे वो ब्राह्मण से लेंगे ब्राह्मण अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो वो उनसे लेंगे ब्राह्मण नहीं मिलता तो क्षेत्र से नहीं लेंगे तो उनका विषय है हमारा विषय नहीं है वो तो उनका विषय है वो व्यक्ति का तो उनका विषय नहीं है पाप पुण्य है। है। है की नहीं चल रही यहाँ पर किस क्रम से लेना चाहिए क्रम तो यही है विशेष व्यक्ति विशेष से ही लेगा अगर विशेष नहीं मिलता है तो सम से लेगा और सम नहीं मिलता है तो ही इनसे लेगा से ध्यान रहे कि ऐसा है कि मांग, मांग सकता है, है वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये, ये नहीं समझ, समझ नहीं रहे हैं। आप ब्राह्मण से मिल रहा हो तो क्षेत्रीय ऐसी नहीं लेगा वो इस बात को समझ लो जब ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो क्षत्रिय के पास जाकर के फिर लेगा फिर उसकी भाषा से लेगा ये इसका अभिप्राय है चलो जी ये मतलब तो गृहस्थी तो लेने का कोई मतलब है उसको देने का है संस्था <waves> के लिए ले ले संस्था संस्था के के लिए लिए वो प्रतिनिधि बन करके ले रहे हैं इस बात को भी समझ लेना वो अपने लिए नहीं ले रहा है ये भी याद रखना वो हमारे लिए ले रहा है हमारे प्रतिनिधि बनकर के ले रहे हैं ब्राह्मण कौन नहीं गृहस्थी ब्राह्मण अगर गृहस्थी ब्राह्मण लेता है तो गृहस्थी ब्राह्मण को तो लेने का अधिकार है लेकिन वो अपने नहीं ना लेकर के हमारे लिए ले रहा है, वैश, है लेने, लेने वाला वैश्य है तो ठीक है संस्था के लिए ले तो ले रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक यही अटकाव है की हमारे पास जो चार व्यक्ति है एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है और एक थोड़ा सा निम्न तो, हाँ, तो, हाँ, तो फिर मैं उसका हजार रूपये का तो ज्यादा हजार रूपएगा देखिये फिर यहाँ पर पहुँचते देखो <laughs> अब कहाँ का प्रसंग कहाँ पहुँचा रहे बाबू उदाहरण उदाहरण बदल मत देना नहीं उदाहरण में बहुत अंतर आता है जब लेने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसी लेने से उसका अधिक पुण्य मिलता हो तो श्रेष्ठ ऐसी लेगा ना श्रेष्ठ ऐसी लेने में अधिक क्यों नहीं मिलेगा बल्कि जी जी ना नहीं घटेगा यही तो आपको समझना है। मतलब इसको विचार के माध्यम से नहीं श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति से लेता है तो उसको अधिक पुण्य मिलेगा जी इसको जी ऐसे समझ देते हैं जी एक में बहुत बड़े खिलाड़ी जो सिखाता है खिलाड़ी खिलाड़ियों के लिए सिखाता है टीचर है उससे मैं समय लेता हूं का, और एक घंटे तो की कीमत कितनी ज़्यादा होगी और इसकी नहीं इधर उधर मत जाइए यही रहिएगा यही रहिएगा आप जो गली से सीखने वाले से सिखाने वाले से ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका स्तर ही ऐसा है आप उससे लेना चाह रहे हैं यदि आपका बहुत उच्च स्तर है सीखने का जी मेरा तो तो पिल तो तो, तो थोड़ी सी समझ नहीं है और वो वो भी कोई बताएगा, भी भी बताएगा उस स्थिति में उस स्थिति में हम कब कहना चाहते हैं कि आप इसके पास ना जाके उसके पास जाने के प्रसंग ही बदल गए वहाँ पर बात इधर उधर नहीं जाना प्रसंग बदल रहे हैं आप प्रसंग है कि थोड़ा सा आपको समझना है तो जब थोड़ा सा समझना है तो ये समझा सकता है तो अब उसके पास जाने की क्या जरूरत है हम कब कह रहे हैं जब थोड़ी सी बात ये समझा सकता है तो उसके पास जाने की जाने के लिए हम कहेंगे नहीं कभी यही मैं कहना चाह रहा हूँ लेना है तो पहले से हम वाले से लेंगे ना नहीं नहीं ये, ये वो, वो लेना ये लेना अलग बात है ये ये इस बात को समझ लेना आ, अंतर यह है कि आपको सौ रुपए लेना है तो मैं लेने वाला बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ तो ठीक है ना तो लेने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ करना चाहिए तो जिसमें अधिक ग्रहण करने में भी पुण्य मिलता है तो इसलिए मैं इस व्यक्ति से नहीं लूंगा जो सबसे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति मेरे को उपलब्ध है तो उसी से लूंगा ताकि मेरे को उससे लेने से अधिक पुण्य मिलेगा आप तो आप आप श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है ना आप मेरे को सामने रखिएगा ना आचार्य जी से मेरे को पैसा लेना है ठीक है ना आप अपने को क्यों रखते हो उदाहरण गलत क्यों देते हो आप।, आप और क्या आप इधर इधर तो नहीं।, नहीं नहीं नहीं इधर उधर मत जाइएगा आचार्य जी से पैसे लेना और कश्यप जी से पैसे लेना मेरे को तब लगाओ हाँ हाँ ये ये हाँ तो आपको उदाहरण समझ में आएगा अब मैं कश्यप जी से लूंगा या आचार्य जी से लूंगा आ, आप मैं आचार्य जी से लूंगा तो समझते क्यों इनसे इनसे नहीं ले सकता मेरे इनसे लेने में कम पुण्य मिलता है मेरे को उनसे लेने से अधिक पुण्य मिलता है मेरे को इनसे लेने पर कम पुण्य मिलेगा उनसे लेने पर अधिक पुण्य मिलेगा कारण क्या है तथा प्रतिग्रह कहा बुद्धि बुद्धि बुद्धि नहीं तो देखिए आप आप आप शास्त्र के ऊपर उप, प्रमाण दीजिए जब लेना होता है तो यहाँ कह रहे हैं श्रेष्ठ व्यक्ति से लेना चाहिए ठीक है ना तो श्रेष्ठ व्यक्ति से लेना चाहिए ऐसा नहीं का जी श्रेष्ठ लेना चाहिए यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि बुद्धिपूर्वक तो को नहीं ये परेशान तो वाली बात नहीं यहाँ उसके केवल उतने ही बुद्धिपूर्वक प्रतिग्रह की नहीं है पर यहाँ आगे बताए ना समी यने प्रवृत्ति ये न हीना विशिष्ट, सम विशिष्ट धार्मिकेभ परस्वान व्याख्यातम ये भी कहा है तो ये जो बारहवा सूत्र जो अभी पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं ना एक ना पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है हीन सम और विशिष्ट धार्मिकों से ग्रहण करे तो अगर व्यक्ति को ग्रहण करने में विशिष्ट व्यक्ति मिलता है तो विशिष्ट से ले ले और विशिष्ट नहीं मिलता है तो समान से ले समान नहीं मिल पहले मेरी बात को पूरा सुन लीजिएगा हाँ सम... विशिष्ट व्यक्ति मिलता है तो विशिष्ट व्यक्ति से ले और विशिष्ट नहीं मिल रहा है तो समान से ले और समान नहीं मिल रहा है तो हीन से ले तो, तो, ले। तो किया है। जी लाँगा। लाँगा। ऐसा करना चाह रहे हैं नहीं नहीं इधर उधर मत जाइए यहाँ सूत्रकार ये नहीं कहना चाह रहे इन से लेखिये आपने पहले सुनिए आपने मीमांसा पढ़ी है ना ठीक है ना एक पाठक्रम होता है एक अर्थक्रम होता है तो आप यहाँ पाठक्रम का अर्थ लेना चाहते है हम यहाँ क्रम से अर्थ लेना चाहते हैं अर्थ, क्रम है। अर्थ का मतलब विशिष्ट सम और हीन ये अर्थक्रम है और पाठ्यक्रम है हीन सम और विशिष्ट सम मैं इसलिए मान रहा हूँ ये इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि लेने में पुण्य मिलता है और लेने में जब पुण्य मिलता है तो विशिष्ट से लेने से विशेष पुण्य मिलता है सामान्य से लेंगे सामान्य पुण्य मिलता है नहीं तो बुद्धिपूर्वक लेने, लेने का पीछे कारण क्या है लो गलत आदमी से मत लो। तो हम मा मा तो हम नहीं तो गलत गलत मैं विशिष्ट होकर के सामान्य से क्यों लूंगा मैं विशिष्ट ऐसी लूंगा ना वही कहना मतलब है ठीक दो तो बुद्धि पूर्वक तीन लोग है देने वाले ठीक है ना तो बुद्धि क्या कहती है किससे लेना चाहिए देखा, हा, हा, पहले, पहले पहले मेरी बात को है? आप कहते हीन से काम चल सकते हैं तो श्रेष्ठ से क्यों लें ठीक है ना यही कहना चाहते हैं इसके इसके पहले इस, इसके पीछे है तो बताओ ना मतलब तीनों ही धार्मिक तीनों, है, है। तीनों धार्मिक है ना है तीनों ही धार्मिक है बड़े व्यक्ति उसके पास समय कम है एक यानी विशेष व्यक्ति के लिए उसके पास समय कम है, हाँ जब, है, लेने है। हाँ। जब लेने वाला भी विशेष है याद रखना जब लेने वाला विशेष है और देने वाला भी विशेष है तो विशेष व्यक्ति विशेष व्यक्ति के लिए समय होता है नहीं होता है नहीं होता नहीं, नहीं, नहीं, नहीं उसी ऐसा ही होता है आप अपनी बात को मनवाने चाहने के पीछे कारण क्या है पहले मेरी बात को पूरा उत्तर दीजिएगा जब मैं विशेष हूँ और देने वाला भी विशेष है जितना मैं विशेष हूँ मैं जब लेना चाह रहा हूँ विशेष व्यक्ति से विशेष व्यक्ति को देना चाहिए क्योंकि विशेष व्यक्ति जब विशेष को देता है उसको पुण्य मिलता है और लेने वाले को भी मिलेगा क्योंकि लेने लेने वाला भी विशेष है याद रखना अच्छा एक बात बताइए आप ये क्यों नहीं सोचते अगर उस विशेष व्यक्ति से विशेष व्यक्ति को देना नहीं चाहिए क्या वो कब पुण्य बनाएगा क्यों समस्या नहीं है कमाल है कमाल है अगर आप हैं। तो जब उस, उन, उनके उनके पुण्य को क्यों क्यों रोकवाना चाह रहे हो आप मैं हाँ। तो बिल्कुल जो ये यहाँ बता रहे की प्राकृतिक क्रम ऐसी ये बता दें की हिन्द विशिष्ट हाँ। लेकिन जो ऊपर के दो सूत्र थे पुनर्विशिष्ट प्रवृत्ति और समय हीने वाले वो ये इसका तो ये क्या बोलते हैं उपसंघ मात्र है बारह मार्स सूत्र है इसका उपसंघ करना है और वो वो तो बिल्कुल वो ये। तो है ही है वो तो वो तो पहले तो विधान किया हुआ है पहले विशेष व्यक्ति को के लेना चाहिए विशेष न व्यक्ति मिले तो सम को सम से लेना है सम नहीं मिले तो हीन से लेना चाहिए देने में है देने में है तो लेने में भी वैसा ही है पहले सूत्र ए तेना कहकर स्पष्ट कही रहे ना देखिए जो देने की बात है ना जब देने की बात कहे तो ये अभिप्राय ये होता है जैसे देने में है वैसे ही लेने में करना चाहिए लगा रहे के, ये अपने तो हो सकता है ना विशेष को विशेष से क्यों लेना चाहिए विशेष से लेता क्या पता उसका धन अधिक होता है नहीं नहीं वही वही वही कारण है हाँ जी क्या है दार्ण दार्ण दार्ण। ऐसा नहीं होता है पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा आप जल्दी मत करिएगा जो अधिक धार्मिक, इसका मतलब अधिक धार्मिक विशेषण जो लगा है ना इसका मतलब है उसमें कम से कम अधर में है और सम सा, सामान्य धार्मिक का मतलब है उसमें अ, उस अधिक धार्मिक वाले से अधिक अधर्म है और हीन धार्मिक में सबसे ज्यादा धार्मिक है इसलिए वो हीन धार्मिक है हाँ। इसलिए वो हीन धार्मिक हो गया उसी तो तो तो तो तो दृष्टि से ही है सारा बिल्कुल वही दृष्टि है आप पढ़ लो पता लग जाएगा अब शांति से जब बैठ करके कर पढ़ोगे ना तो ये सारा आपको पता लगेगा हम्म अभी अभी आप थोड़ा जोश में आ रहे हैं ना हाँ वो जोश को ठंडा करोगे अगर आप आचार्य जी से लेते हैं आ, हाँ। तो आचार्य जी के तो पूरे है ना? न अगर आप आचार्य जी से न लेकर किसी और से लेते हैं आ, वो धार्मिक है उससे लेते हैं आ, तो उनके परिश्रम में इनके परिश्रम में अधार्मिक के परिश्रम का होगा तो आपको तो फायदा उससे होगा न आपके कहने ऐसे नहीं होगा शास्त्र के कहने ऐसे होगा ऐसे थोड़ा होगा क्योंकि पाप पुण्य का निर्धारण आप नहीं कर रहे इधर उधर मत जाइएगा पाप पुण्य कि, कि, किसमें पाप है किसमें पुण्य है यह निर्धारण आप नहीं कर सकते शास्त्र कर रहा है तो शास्त्र के अनुसार में श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति होकर के श्रेष्ठ व्यक्ति से लूंगा तो देने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलेगा लेने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलेगा हाँ अगर लेने वाला मान लीजिए कश्यप जी को लेना है ठीक है ना कश्यप जी को लेना है और आचार्य जी देने वाले हैं और रविशंकर जी देने वाले हैं। तो कश्यप जी आचार्य जी से ना लेकर के रविशंकर जी से लेंगे यहां तो बात बनती है क्योंकि इनका स्तर रविशंकर जी का स्तर समान है और इनसे अधिक स्तर वाला आचार्य है तो इसलिए आचार्य का समय बर्बाद ना करके वो रविशंकर से ले यहां तो बात बन रही है मैं अपने लिए इसलिए नहीं घटा सकता है क्योंकि देने वाला श्रेष्ठ है तो लेने वाला भी श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ से लेगा श्रेष्ठ व्यक्ति हीन से नहीं लेगा मेरे सम है तो नहीं, हिन से नहीं सम जी ये मेरे सम है हाँ जी हाँ जी नहीं बिल्कुल विशेष से भी नहीं लेंगे यही प्रवृत्ति है आजी? लेकिन आजी। जो बोल रहे हैं कि आप लेने से विशेष व्यक्ति से से लेने ज्यादा ज्यादा पुण्य का मतलब बिल्कुल ज्यादा पुण्य मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा हाँ जी नहीं होगा ये ये तो ये तो आप आचार्य जी की भाषा में बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आपको वो मेरे को पता है वो तो मेरे को पता है मैंने पहले से पूरा बिल्कुल बिल्कुल वो वो वो जिस दृष्टिकोण से कह रहे हैं ना उस बात को मैं भी समझता हूँ आप लोगों से ज्यादा हम लोगों को पता है आपस की बातें वो जो कहना चाह रहे हैं वो सिद्धांत की है वो भी सिद्धांत की है वो उस व्यक्ति के लिए कहा उन्होंने आप उनसे पूछ लेना इसी बात पर इसी बात पर उनसे पूछ लेना उनको पता लगेगा जब एक साधारण व्यक्ति हा? एक विशेष व्यक्ति का समय खाता है हा? तब उस व्यक्ति का समय नहीं खाना चाहिए जब सामान्य व्यक्ति से काम चल सकता है तो विशेष व्यक्ति का समय नहीं लेना चाहिए लेने वाला सामान्य व्यक्ति है लेकिन लेने वाला विशेष है और देने वाला विशेष है तो विशेष व्यक्ति विशेष से ही लेगा और विशेष व्यक्ति विशे सामान्य से नहीं ले सकता ये? हाँ जी चाहे चाहे धन हो समय हो समय हो धन हो पुस्तक हो कपड़ा हो कुछ भी हो आ, कुछ भी हो जो दे रहा है वो विशेष है और जो ले रहा है वो भी विशेष है तो हमेशा विशेष वाला व्यक्ति विशेष से ही लेगा और विशेष से ही लेना चाहिए जी ये कि आप विशेष हैं हाँ। तो आपका जा आपत्ति हाँ हाँ लेकिन जिस जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति विशेष व्यक्ति का समय ले रहा है हाँ। तो हमें वहां पर ये बात समझ में आ रही है कि उस सामान्य व्यक्ति का ज्यादा पुण्य कर्माश घटेगा क्योंकि हाँ। तो वो बड़े व्यक्ति से समय ले रहा है है ना तो मतलब सिद्धांत तो ये निकल के आया कि हम ऊंचे व्यक्ति से समय हाँ जी बातचीत बीच में मत करिए उनकी बात सुन लीजिएगा हाँ जी तो विशेष व्यक्ति का जो समय ले रहा है कोई भी व्यक्ति लेटना नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति जो ले रहा है क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है इसलिए उनका समय वेस्ट हो रहा है जब साधा समय जा रहा है उपयोग भी हो रहा हो जो भी हो रहा है अगर विशेष व्यक्ति विशेष व्यक्ति का ले रहा है क्योंकि शास्त्र तो यही कहता है ना विशेष व्यक्ति विशेष से लेता है सामान्य व्यक्ति सामान्य से लेता है हीन व्यक्ति इन से लेगा जैसी योग्यता उस वैसे व्यक्ति वाले से लेंगे ना विशेष क्या होगा नियम अच्छा तो जब न, आप नियम नहीं करेंगे तो फिर बात क्यों कर रहे हो आप अगर आप शास्त्र के नियम को सामने नहीं रखना है शास्त्र फिर, के नियम को हाँ तो शास्त्र के नियम को हटा करके तो बोल रहे हैं आप हाँ आप, आप तो आप तो आचार्य सत्य जी ने जिस अर्थ को ध्यान में रख करके बोला है ना उस अर्थ को तो हटा दिया आपने और उस, अर, उसको किसी में भी फिट करके आप बोल रहे हो हाँ हाँ ये बोलो ये भाषा ठीक है और विचार करने का आ, नहीं मान नहीं रहे नहीं है। जो है, ये जो, जो, जो उचित है वो जो जो यहाँ शास्त्र के अनुसार जो उचित है वही मैं कहना चाह रहा हूँ मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं वो वो भी सही कह रहे हैं बात गलत हो तो सकती है हाँ, तो तो मेरी तो बात भी गलत हो सकती है किसी की भी हो सकती है उस विषय में तो हमारे लिए इसका प्रमाण चाहिए की हम विशेष व्यक्ति ऐसी यही तो ये तो यह लिखा है ना ये न ही ना समा विशिष्ट धार्मिक आदान व्याख्यातम ये तो आप धार्मिक मतलब जो कम धार्मिक है मध्यम धार्मिक है विशेष धार्मिक है उसका उसको लेना चाहिए ये तो धार्मिक से लेने से, ले रहा मिलता है। इसका प्रमाण्य करने से घटता नहीं बढ़ता है, है। प्रमाण हाँ, क्या मतलब विशेष व्यक्ति विशेष व्यक्ति से लेता है तो हाँ। विशेष पुण्य मिलेगा हाँ ये अभी अभी ये पढ़ो ना पता लगेगा सारे सूत्र पढ़ेंगे तो आपको पता लग जायेगा हाँ विचार निकलेंगे इतने विषय हो गए की <laughs> तो विचारते रहे ना मेरे को क्या दिक्कत है हाँ तो यहाँ पर यहाँ ये यह देखेंगे ना विशिष्ट आत्म समय आत्मत्यागा पर्यागोवा ये जो समय आत्मत्यागा परत्यागोवा सूत्र बराबर है ना बराबर तो विशेष वाले बराबर है आप शब्द को मत पकड़िए प्रसंग को देखिएगा पूरे शास्त्र पूरे सूत्रों को पूर्वापर को पढ़ करके जब देखना जब वो दोनों समान है का मतलब है समान तो विशेष लोग समान है उस स्थिति में चाहे आप त्याग करो चाहे मैं त्याग करूं दोनों को बराबर लाभ मिलेगा ये कहना चाह रहे हैं यानी मान लीजिए आचार्य सत्यजी जी और मैं दोनों धर्म संकट में फंस गए दोनों बराबर योग्यता वाले हैं। अगर ऐ, ऐसा है तो अगर मैंने त्याग किया है हा? तो उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा दोनों को बराबर लाभ मिलेगा उन्होंने त्याग किया मान लो एक ही के लिए एक ही व्यक्ति भोजन कर सकता है ऐसी स्थिति में या वो खा ले या मैं खाऊ दोनों बराबर के है तो वो त्याग कर ले मेरे लिए तो मैं उनको कोई विशेष शबाशी नहीं दूंगा ठीक है ना क्योंकि अगर वो त्याग करके मेरे को दिया है तो जो मेरे को फल मिलेगा उतना फल उनको मिलेगा अगर मैंने त्याग किया उनको भोजन उन्होंने खाया तो दोनों को बराबर फल मिलेगा नहीं, नहीं।, नहीं। सूत्र पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा ऐसा नहीं।, नहीं हो सकता है ना ऐसा नहीं हो सकता ऐसा प्रसंग है ऐसा प्रसंग है कि जहां पर एक ही व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता दूसरा कर ही नहीं सकता कर सकता तो, तो क्यों नहीं करेंगे जब नहीं कर सकता तो उसमें आप विकल्प मत देखना जब नहीं कर सकता एक ही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है और दोनों बराबर योग्यता वाले हैं बराबर का मतलब दोनों विशेष लोग हैं उस स्थिति में उन दोनों में से अगर एक ने प्रयोग किया है तो प्रयोग करने वाले को जो लाभ मिलता है वही लाभ त्याग करने वाले को भी मिलता है यही कहना चाह रहे हैं समय आत्मत्यागा पर त्याग जो भी लाभ मिलेगा पढ़ लेना मतलब जो मैं मैं जीवित रहकर के जो लाभ लूंगा मैं वो त्याग करके भी वो लाभ ले सकता है इसका ये अभिप्राय है अगर मैं जीवित रहकर के मुक्ति में चला जाऊंगा तो वो त्याग करके भी मुक्ति में चला जाएगा दोनों को फल बराबर मिलेगा ऐसा है इसका अभिप्राय तो पहले पढ़ लो ना पता लग जाएगा हाँ वैसी है यही, तो, यह, यही तो यही तो यही तो समझ नहीं रहे ना आप आ, केवल शब्दों को पकड़ करके मत बोलो मतलब एक ने मेहनत किया तो वो जो त्याग कर रहा है वो मेहनत नहीं है क्या त्याग त्याग क्या होता है <laughs> मतलब आप आप उस व्यक्ति को ध्यान में रख रहे हैं ना मान लीजिए आप ये कर, दोनों समाधिस्त व्यक्ति है दोनों समाधिस्त व्यक्ति है और दोनों में से एक व्यक्ति जीवित रह सकता है ठीक है ना तो एक व्यक्ति उसका प्रयोग हाँ जी तो हाँ। एक है नाव। हाँ जी हाँ। तो उस स्थिति में वो जो व्यक्ति दो है ना वो तो बराबर योग्यता वाले तो उस स्थिति में चाहे वो डूबे या मैं डूबू फल दोनों को मिलेगा मतलब जो बैठा रहेगा उसको क्या फल मिलेगा मतलब मैं बच करके जाकर के समाज के लिए जो कुछ भी करूंगा ना जी। जो भी कुछ करूंगा उसका फल मिलेगा ना मेरे को वो ही बात आ, तो वही वाली बात है उसी को ध्यान में रख कर के बात करें हाँ भाई उसको त्याग करने का फल जितना मिलेगा ना वो जो त्याग करने का फल जो मिलेगा ना वैसा ही फल इसको मिलेगा जो भाई यही तो आपको दोनों जब बराबर कहते हो भले आदमी जब बराबर कहते हैं आ, बराबर का मतलब है दोनों को बराबर फल मिलेगा तभी तो बराबर है भी आ? भी। आ? जब त्याग देखिए त्याग जब किया जा रहा है तो दोनों में यह सूत्र एक समय आत्मत्यागा पर त्यागो जब समान योग्यता वाले होते हैं चाहे खुद त्याग करे तो भी वही फल मिलेगा और ग्रहण करने वाले को जैसा फल मिलेगा और त्याग करने वाले को भी वैसे फल मिलेगा तभी समय आत्मत्यागा पर त्यागो ये बात है ये, माल, ये ऐसे समझना तब तो, तो उनके लिए तो ही उनको छोड़ देना चाहिए आ, तो वो ये बताना चाह हैं मान लोमान योग्यता वाले हैं और बड़ी योग्यता वाले ने त्याग कर दिया नहीं बड़ी वा, योग्यता वाले को त्याग नहीं करना है कर दिया कर दिया तो पाप लगेगा <laughs> और क्या <laughs> अब बोलो कर दिया तो पाप लगेगा वही बता दो बताना चाह रहे हैं आप इससे की अब मान लो ऐसी स्थिति में तो ये है और अब जब समान योग्यता वाले हैं तो वो अब उस समय कोई भी कूद जाए से तो उसका पाप लगेगा ऐसी बात नहीं होगी मतलब वो ये सोचेगी भाई मैं कूद जाऊँ नहीं नहीं ये कूद जाए तो वो जो परेशानी है उससे बचने के लिए आ, तो मतलब वो जो कूद गया एक तो एक को तो कूदना ही है तो कूदने वाले को क्या नहीं कूदा उसको क्या मिलेगा उसको जो कर्म करेगा, करेगा उसको उसको अच्छा जो त्याग किया तो उसको मिलेगा तो मिलेगा तो तो ना तो दोनों बराबर हो गए ना चाहू जो कूद गया राम कूद गया हम्म तो उसको जो फल मिलना है उसके कर्म का व्यवस्था थे वो उसको मिल जाएगा अब जो बच गया उसमें कैसे कर्म किए जिस योग्यता वाले उसने जो कर्म किए जैसे कर्म किए वैसा उसको मिलेगा ना कि उस मरने वाले को फल मिलेगा वो जो मरने वाले को फल मिला है उसके बराबर फल मिलेगा नहीं जो जो जिस रह जो वहां पर बच, बचने का जो पुण्य उसको मिल रहा है बचने का बचे, बचे और क्या बचे रहेगा तो आगे जाकर के वो करेगा ना नहीं तो बचा क्यों रहा है देखी पुण्डिक्टूर्ण। देखी पुण्डिक्टूर्ण। देखी पुण्डिक्टूर्ण। ऐसा ऐसा है एक बार इसको पढ़ेंगे ना कल फिर तो आपको पता लग जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं एक बार पढ़ लो प्रसंग के अनुसार जब नहीं पढ़ोगे तब तक पता नहीं लगेगा ना प्रसंग जो चल रहा है उस प्रसंग के हिसाब से आपको सोचना होगा आप केवल उस प्रसंग को किसी अन्य प्रसंग में ले जा करके आप लागू कर रहे हो वहाँ ये काम नहीं चलेगा द्यपि सब जगह लागू कर सकते हो लेकिन जहां भी इसको लागू करोगे इसी सिद्धांत के अनुसार लागू करेगा तभी यह बात समझ में आने वाली है जब एक व्यक्ति त्याग करता है तो त्याग का जो फल मिलता है तो जो त्याग ना करके उसका उपभोग कर रहा है जब उपभोग कर रहा है तो एक तो उपभोग कर रहा है और एक को तो उपभोग करने का नहीं मिल रहा है इसको मतलब घट गए ना तो घटेगा नहीं उसको बराबर मिलेगा उस प्रसंग में और क्या मिलेगा वो आप देख लेना पता लग जाएगा किसका बारहवीं का हां जी पूर्वोक्त देने के पूर्वोक्त दान देने के क्रम के अनुसार पूर्वोक्त दान देने के क्रम के अनुसार दान लेना दान लेना भी हीन सम और विशिष्ट धार्मिकों से होना चाहिए या लेना चाहिए हीन सम और विशिष्ट धार्मिकों से ध्यान धार्मिकों से लेना चाहिए हमारी इसमें जब चर्चा चली थी ना तो उसमें हम यहाँ से चर्चा लेकर के चले थे कि धार्मिक तो तीनों ही हैं। है अगर आपको तो धार्मिक विशेषण से अगर जोड़ेंगे कि हीन धार्मिक है सम धार्मिक है और विशिष्ट धार्मिक है तब तो विशिष्ट लेना चाहिए फिर तो अगर हीन और है हीन है हमारे सामने और विशिष्ट है तो हीन वाला तो विशिष्ट की तुलना में तो वो अधार्मिक ही है ना तो फिर हम उससे क्यों लेंगे फिर तो हम से ही लेंगे, लेकिन हम तो वहाँ पर, पर रखते हुए फिर उसके में सम और ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता है इधर उधर नहीं चलना है धार्मिक धा, यानी धार्मिकता तो तीनों में है तीनों में धार्मिकता होना एक अलग बात है और तीनों धार्मिक होते हुए भी विशेष धार्मिक सामान्य धार्मिक और हीन धार्मिक एक अलग बात है तो बस वही वही बात कहना चाह रहे हैं धार्मिक तीनों के साथ जुड़ेगा मेरा मना नहीं है लेकिन तीनों धार्मिक होते हुए भी एक विशेष धार्मिक है विशेष धार्मिक शब्द ही ये कहना चाह रहा है कि उसमें धार्मिकता अधिक है और जिसमें धार्मिकता कम है इसलिए उसको सामान्य धार्मिक धार्मिक होता हुआ भी विशेष धार्मिक अपेक्षा से कम धार्मिक है और सामान्य धार्मिक से भी हीन धार्मिक धार्मिक होता हुआ भी सामान्य धार्मिक से और कम धार्मिक है उसमें धर्म क्या प्रतिशत कम होता जा रहा है वो तो वो ही बात है विशिष्ट से लेने की बात है विशिष्ट से लेने की बात है लेकिन विशिष्ट से विशिष्ट व्यक्ति लेगा और सामान्य से सामान्य लेगा और ईन से हीन लेगा उसका उसका यही है व्यवहार ही बताएगा पता लग जाएगा अगर कोई विशेष व्यक्ति किसी को देना चाहता है वो सामान्य धार्मिक को नहीं देना चाहता वो विशेष कोई ढूंढता है और विशेष को देना चाहिए ये तो आ गया। हाँ जी विशेष हाँ, को लेना हाँ, प्रमाण जब विशेष से विशेष लेने की प्रक बात ही इसलिए आ रही है क्योंकि विशेष से विशेष जब लेता है तो उसका वैसा पुण्य मिलेगा और विशेष व्यक्ति सामान्य से लेगा तो उसको वैसा पुण्य नहीं मिलेगा तो कम पुण्य मिलेगा उसको लेने वाले को वही सिद्धांत है बुद्धिपूर्व दी और तथा प्रतिग्रह के ऊपर ही लागू हो गई है और वो और वो आप पर अभी लगा रहे होगा ये हाँ जी वो वही वो वो, वो सब कुछ इसी का है क्योंकि उसके बिना ये हीन और सम और विशिष्ट का कथन ही नहीं होगा क्योंकि पाप पुण्य कम ज्यादा के कारण से ये हीन और सम और विशिष्ट शब्द का प्रयोग हो रहा है अगर ऐसा नहीं होता तो सब एक जैसा हो जाएगा ना ठीक है विप्रतिपत्ति तो सब में हो सकती है उसमें कौन सी बात है हम ये थोड़ा कहना चाह रहे सभी सब, सब, सभी एक जैसे विचार होंगे विप्रतिपत्ति तो रहेगी ऋषियों में भी विप्रतिपत्ति रही है उसमें कौन सी बात है ठीक है देखिए मैं सोच रहा था आज ये हो जाएगा नहीं कल कल तो हो जाना चाहिएगा ऐसा नहीं हो जाएगा कोई बात नहीं काम गया कहा तो पढ़ाया होगा ठीक है पढ़ाया होगा इसलिए तो आप लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं पढ़ाया होगा उस, उसका उसका प्रयोजन ही ये है जो मैं कहना चाह रहा हूँ <laughs> क्योंकि उन, उनकी बात को मैं जानता हूँ ना वो क्या कहना चाहते हैं उ, उस अर्थ को आप दूसरे अर्थ में लगा रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं आप लगा सकते हैं, वो हैं। बाद में बात कर लेना उनसे पता कर लेना ये इनसे पूछ लेना आपस में जिनको पढ़ाए ना वो बता देंगे मैं आप तो वो वो दोनों वो दोनों अर्थ उनका अर्थ वो बताए देंगे मेरा अर्थ तो मैं बता दूंगा आपको तो वो तो कल पूछ लेना ले जो मेरा अर्थ है हाँ तो पूछ लेना विशिष्ट से पूछ लेना विशिष्ट से पूछ ले ना मेरा क्या दिक्कत है ठीक है ओंकार करते हैं आज तो सवा बारह सवा चार हाँ यानी छह मिनट पीछे के वो छह मिनट आ गए पांच मिनट ठीक है कोई बात नहीं ओ सबको नमस्ते